भगवान है इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए एक आग की दरिया है और डूब के जाना क्या सच्ची भगवान प्रेम इतना है अख्तर जौनपुरी प्रेम तो दुस्तर नहीं प्रेम तो सर्वाधिक स्वाभाविक स्वस्पूर्त घटना है लेकिन जैसे कोई झरने को चट्टान अटका के बहने से रोक दे ऐसा प्रेम भी अहंगा की चट्टान में दब गया है चट्टान पड़ी है झरना कोमल फूल की बांधी गोलाब के फूल को चट्टान में दबा दो तो उस फूल का विकास कठिन तो हो ही जाए लेकिन फूल का इसमें कसूर नहीं दबाते हो चट्टान से और फिर कहते हो कि फूल का बढ़ना कितना दुस्तर है और फिर कहते हो कि झरने का बहना कितना दुर्गम है हटाओ चट्टान फिर झरने को बांधना भी नहीं पड़ता अपने से बहता है इसलिए कहा स्वस्फूर्त सहज स्वाभाविक प्रेम तो हमारी आत्मा है प्रेम तो हमारा स्वरूप है प्रेम ही तो है जिससे हम बने हैं प्रेम ही तो है जिससे सारा जगत बना है उस प्रेम को ही तो हमने नाम दिया है परमात्मा कोई और परमात्मा नहीं है बस प्रेम को ही दिया गया एक नाम प्रेम ही परमात्मा है और प्रेम का दिया प्रत्येक भीतर जल रहा है लेकिन तुमने दीवाल उठा रखी है दिए के जानो तरफ इसमें बेचारा दिया करे भी तो क्या करे दिया अंधेर को मिटा सकता है दीवाल को तो नहीं मिटा सकता दिया कितना ही पुराना अंधकार हो सनातन अंधकार हो उसे भी क्षण में तोड़ सकता है लेकिन दीवाल को मिटाने का उपाय तो दिए की रोशनी में नहीं और तुम दीवाल को दिखते नहीं शायद देख लो तो फिर दीवाल को बनाओ भी ना क्योंकि कोई और दीवाल को नहीं बनाता है कोई चट्टान को नहीं रखता है यह तुम ही हो जो एक तरफ प्रेम की गुहार मचाते हो और एक तरफ प्रेम की रुकावटें खड़ी करते हो यह तुम ही हो एक हाथ से करते हो तुम्हारे दूसरे हाथ पता भी नहीं चलता इतनी मूर्छा है इतनी बेहोशी है पूछा तुमने अक्तर उस जौनपुरी है इसक नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए एक आग की दरिया है और डूब जाना जरूर आग का दरिया है और जरूर किसी को इस दरिए में डूब जाना है लेकिन वह तुम नहीं हो तुम्हें तो कोई आग जला ना सकेगी ना हम दहती पाव का तुम्हें तो कोई तीर छेद ना सकेगा तुम्हें तो कोई तलवार काट ना सकेगी नम छिदंती शस्त्राणी लेकिन हाँ इस आग के दरिया में अहंकार जलेगा तड़फेगा मछली की तरह तड़फेगा जैसे कि कोई मछली को फेंक दे जलती हुई रेत पर अंगारों पर यूं तड़फेगा और अगर तुमने अहंकार को ही अपनी आत्मा समझा है, तो फिर तुम भी तड़फोगे वह तादातन फिर तुम्हें भी नरक दिखा देगा माना कि एक आंख का दलिया है और डूब के जाना मगर किसको डूबना है तुम्हें नहीं तुम्हें कोई डुबाना चाहे तो भी नहीं डुबा सकता मृत्यु नहीं डुबा सकती आंख क्या डुबाएगी तुम्हारा डूबना संभव ही नहीं है तुम शाश्वत हो अमृतस्य पुत्र तुम तो अमृत के पुत्र हो तुम पहले भी थे इस जन्म के और मृत्यु के बाद भी तुम रहोगे तुम सदा से हो ऐसा कभी ना था जब तुम न थे ऐसा कभी ना होगा जब तुम ना होगा तुम्हारा कोई डूबना नहीं है मगर हां कुछ तो डूबेगा जो तुम में झूठ है जो तुम में असत्य है जो तुम में तुम्हारा ही निर्मित थे वह तो डूबेगा अहंकार डूबेगा और अहंकार के साथ वह सजावट भी डूबेगी जो तुमने अहंकार के चानों तरफ कर रखी अहंकार को सजाना होता है क्योंकि अहंकार कुरूप है ध्यान रहे सिर्फ कुरूप व्यक्ति ही सजते हैं समरते सौंदर्य तो नग्न हो तो भी सुंदर होता है लेकिन कुरूपता नग्न खड़ी नहीं हो सकती कुरूपता को तो सजना होगा संवरना होगा कुरूपता को तो जग-जग से ढांकना होगा रंग रोगन पोधना होगा आभूषण पहनने होंगे घूंघट मारना होगा यह सब कुरूपता के कारण है घूट की ईजाद कुरूप स्त्रियों ने की होगी यह उन पुरुषों ने की होगी जिनकी स्त्रियों कुरूप थी घूंघट सौंदर्य की ईजाद नहीं है और फिर समझाया होगा लज्जा शील अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के भीतर जहर और कुछ भी नहीं अहंकार नग्न खड़ा हो तो तुम मुझसे अभी छूट जाओ लेकिन उस पर सोने की परतें चढ़ी उस पर हीरों का ताज और हीरे भी ऐसे कि सदियों सदियों से उन्हें तुमने हीरा माना है इसलिए आज एकदम से पत्थर मानना मुश्किल हो जाता इसलिए आसान नहीं मालूम होता प्रेम क्योंकि अहंकार को छोड़ना आसान नहीं मालूम होता किस किस भांति अहंकार अपने को सजाता है इससे जरा देखो जरा पन्ने पलटो अहंकार की किताब के। कोई कहता है मैं हिंदू कोई कहता है मैं मुसलमान कोई कहता है मैं जैन कोई कहता है मैं सिख कोई कहता है मैं ईसाई हूं तुम्हें सत्य का पता नहीं पहचान नहीं प्रतिज्ञा नहीं कैसे तुम हिंदू हुए कैसे तुम ईसाई हुए कैसे तुमने जाना कि क्राइस्ट सही के कृष्ण सही कि, कि कन्फ्यूसियस सही कैसे तुमने पहचाना कि मोहम्मद सही कि मूसा सही कि महावीर सही कैसे किस आधार पर किस कसौटी पर तुमने परखा कि ईश्वर पर है या नहीं है? तुम कैसे नास्तिक हो गए कैसे आस्तिक हो गए सब बासी और उधार बातें और मजा यह है कि जो भूल तुम्हें अपने में नहीं दिखाई पड़ती वो दूसरे में तक्षण दिखाई पड़ जाती न हो तो भी दिखाई पड़ जाती तीन सरदारों ने एक प्रश्न पूछा है आमतौर से एक ही आदमी प्रश्न पूछता है लेकिन तीन सरदारों ने बहुत माथापच्ची की होगी तब एक प्रश्न बना पाए प्रश्न भी कि क्या गजब का पूछा है बड़ी मेहनत से पूछा है पसीना बह गया होगा दंड बैठक लगाए होंगे प्रश्न पूछा है कि यहां इतने पहरेदार हैं क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि आप मृत्यु से डरते सरदार होकर ऐसी बात पूछते हो तो ये गुरु गोविंद सिंह जो तलवार लटकाए रहते हैं किस लिए मृत्यु से डरते होंगे इसीलिए नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह तलवार किस लिए लटकाए हुए तलवार का है रखी। के रखी तलवार से कोई चटनी बनाते सब्जी काटते के कच्छा में धागा पिरोते के केस संवारते क्या करते हैं तलवार से सरदार हो के जिनके के धर्म के पांच अंगों में कृपाण एक है पांच का कार चाहिए तब कहीं कोई सरदार हो पाता कच्चा चाहिए क्या बात कही के केस चाहिए कंघी चाहिए कृपाण चाहिए कड़ा चाहिए कृपाण किस लिए यहां जो पहरेदार हैं वो मेरी मृत्यु को नहीं रोक सकेंगे कौन किसकी मृत्यु को रोक सकता है आज तक भी किसी की मृत्यु रोकी जा सकी लेकिन किसी नंद को मूर्खता करने से रोक सकेंगे मेरी मृत्यु को नहीं रोक सकेंगे मेरी मृत्यु को तो देख भी नहीं सकेंगे रोकेंगे कैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई हत्या के पहले सरदार पटेल ने उनसे पूछा था एक तो पूछा यही बेईमानी की बात है। सरदार के मन में कहीं न कहीं कुछ बेईमानी थी पूछने की कोई बात है यू पूछा जाता है अगर किसी के घर में कोई आग लगाने आ रहा हो तो क्या पुलिस को जाके पूछना चाहिए कि भाई खबर मिली कि तुम्हारे घर में लोग आग लगाएंगे तो हम पहरा बिठा दे किन्ना बिठाएं जैसी तुम्हारी मर्जी अगर घर में कोई आग लगाने आ रहा है तो घर के लोग अगर मना भी करें तो भी पहरा बिठाना चाहिए घर के लोगों से पूछने का सवाल ही नहीं उठता ये घर बचाने का ही सवाल तो नहीं है। आग लगाने वाले जो मूर्खता करने जा रहे हैं उनको रोकने का भी तो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही शायद इस तरह तुमने कभी सोचना होगा महात्मा गांधी को जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूछा क्योंकि वो गृहमंत्री थे ये उनकी जिम्मेवारी थी कि आपके जीवन को खतरा है इस तरह की खबरें मिल रही तो हम इंजाम करें यह कोई पूछने की बात है जाहिर है कि पूछने में ही यह छिपा था कि महात्मा गांधी तो कहेंगे नहीं इंजाम नहीं महात्मा गांधी ने कहा कि क्या इंजाम की जरूरत है जब परमात्मा मुझे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा लेकिन यह बात भी ईमानदारी से भरी हुई नहीं ना तो महात्मा गांधी ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ईमानदारी की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर महात्मा गांधी सच में ही ईमानदारी से ऐसा अनुभव करते हैं कि जब परमात्मा उठाना चाहेगा तो मुझे उठा लेगा तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी रोकने की जरूरत नहीं परमात्मा किसी से उठवाना चाहेगा और किसी से बचवाना चाहेगा तो एक को रोकना और एक को नहीं रोकना ये तो बेईमानी हो जाएगी मुझसे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछते तो मैं कहता ठीक ना मैं उसको रोक सकता हूं जो मुझे उठाना चाहता है ना तुमको रोक सकता हूं जो मुझे बचाना चाहता है उठाने वाले को उठाने दो तो, बचाने वाले को बचाने दो तो, जो जिसकी मौज है वो करे मेरी जो मौज है मैं कर रहा हूं लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब परमात्मा उठाना चाहेगा तो कोई नहीं रोक सकता इसलिए इंतजाम की कोई जरूरत नहीं है ध्यान रहे कि इंतजाम न किया जाए इतना आग्रह कि इंतजाम न किया जाए यह किस बात का सबूत है यह आग्रह खतरनाक साबित हुआ और इसका खतरा सिर्फ यह नहीं हुआ कि महात्मा गांधी की हत्या हुई इसका खतरा यह भी हुआ कि बेचारा नाथुराम गौंड से भी फांसी लटका ये गरीब मुफत मारा गया इसकी भी तो कुछ फिक्र करो तुमको भगवान उठाना चाहता तो ये ठीक मगर ये नाथू को ये पूनावासी नाथू ये तो बच जाता है कम से कम इस पर तो दया करते तुम्हें जाना था जाते ये यहां जो पहरेदार हैं नाथुरामों को रोकने के लिए मेरी मृत्यु को कौन रोक सकता जब होनी होगी हो जाएगी और मेरी मृत्यु मेरी मृत्यु कहां है शरीर और मेरा संबंध किसी न किसी दिन टूटेगा लेकिन किसी नाथुराम के द्वारा तोड़वाना तो फिर नाथुराम मुश्किल में पड़ेगा इस पे भी तो कुछ दया करते महात्मा गांधी ने अपना महात्मापन तो बचा लिया नाथूराम को फांसी लगवा दी यह हिंसा हो गई ये हिंसा रोकी जा सकती थी और सरदार पटेल एकदम राजी हो गए ऐसे राजी हो गए जैसे जीवन भर महात्मा गांधी ने जो कहा वो सबको मानते ही रहे हो उसमें से एक बात और नहीं मानी कोई मगर ये बात मान ली कहीं भीतर अचेतन में इनके भी हत्यारा छिपा हुआ है सात दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लखनऊ में हुई रैली में बड़ी प्रशंसा की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सात दिन पहले इस देश में ऐसी कोई अनुशासनबद्ध राष्ट्रभक्ति से भरी हुई दूसरी संस्था नहीं और यही लोग थे जो निरंतर कोशिश कर रहे थे ये सात दिन पहले भी कोशिश चल रही थी सात महीने पहले भी कोशिश चल रही थी कि गांधी को हटा देना और इन्हीं लोगों में से एक ने को मारा भी और सरदार पटेल ने फिर इंजाम नहीं किया कि जब गांधी कहते हैं इंजाम नहीं करना तो उनकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन करना गांधी तो कहते थे भारत को भी नहीं बटने देना है आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर दिया गांधी तो कहते थे मेरी लाश पर भारत बटेगा मगर भारत बट गया जिन्हें बांटना था उन्होंने बांट लिया एक बात समझ में आ गई भारत के राजनेताओं को कि बिना बटे हम दोनों ही जिन्ना भी नेहरू भी पटेल भी सभी सत्ताहीन रह जाएंगे बंटवारे से ही सत्ता मिल सकती इसलिए बटता हो तो बट जाए मगर सत्ता नहीं छोड़ी जा सकती यह बात मान ली और तो कोई बात मानी नहीं कभी अचेतन मन अब ये तीन सरदारों को एक ही प्रश्न उठाई यहां कि यहां इतने पहरेदार और इन्होंने कभी प्रश्न ना उठाया होगा कि कृपाण लिए सरदार क्यों घूम रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह कृपाण किस लिए लिए हुए घोड़े पे चढ़े हुए घोड़े ने इनका क्या बिगाड़? और ये कृपाण को कहा है? को बोझ धो रहे हैं? किस लिए क्या प्रयोजन नहीं ये बड़े मजे की बात है कि अपनी आंख में पहाड़ भी पड़ा हो तो दिखाई नहीं पड़ता और दूसरे की आंख में किरकिरी भी पड़ी हो तो दिखाई पड़ती ना भी पड़ी हो तो भी दिखाई पड़ जाती यह तो तुम्हें दिखाई पड़ता है अख्तर जॉनपुरी कि प्रेम बहुत कठिन है नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैंने तो प्रेम को अत्यंत सरल पाया सुगम पाया इससे ज्यादा सरल और सुगम तो कुछ भी नहीं मगर कठिन कोई और बात है जिसको कि तुम छिपा रहे हो जो तुम्हें दिखाई भी न पड़ रही हो या जिसे तुम देखना नहीं चाहते अहंकार छोड़ना कठिन और अहंकार न छोड़ो तो प्रेम असंभव कठिन ही नहीं असंभव हो ही नहीं सकता अहंकार को लेकिन तुम सजाए हो हिंदू के वस्त्र पहनाए राम नाम चदरिया ओढ़ा दी तो अहंकार भी ऐसा लगता है कि कोई महात्मा बैठे हुए राम नाम की चदरिया ओढ़े अहंकार बैठ जाता है तो महात्मा हो जाता है कोका कोला पे भी राम नाम की चदरिया ओढ़ा दो तो गंगाजल हो जाता एकदम राम नाम की चदरिया चाहिए और फिर अहंकार कैसे कैसे रूप रखता है फिर दावा करता है कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म सबसे महान धर्म भारत भूमि पुण्य भूमि यहां देवता पैदा होने को तरसते। मैं कई बार सोचता हूं कि देवता यहां किस लिए पैदा होने को तरसते? दे यहां क्या है जिसके लिए देवता पैदा होने के लिए तरस सच तो बात उल्टी ही मालूम पड़ती क्योंकि महावीर बुद्ध नागार्जुन कुकुंद उमा स्वाति ये जो परंपरा है जागृत पुरुषों की ये सब तो तड़पते हैं कि किस तरह आवागमन से छुटकारा हो इस देश में ही आवागमन से छुटकारे की धारणा पैदा हुई इस देश में हर आदमी आवागमन से छुटकारा चाहता तो देवता काहे के लिए आवागमन करना चाहते क्योंकि तो जिनको हमने यहां दिव्य पुरुष माना है महावीर को और बुद्ध को ये सब तो यहां से छुटकारा चाहते ये तो कहते जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा फिर दोबारा देह में ना आना पड़े फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े ये भव ये तो दारुण पीड़ा है इसके पार जाना देवता किसलिए तरस रहे? उनको पीड़ा में आना उनको नरक में पैदा होना है नहीं लेकिन हिंदू अहंकार सब तरह से अपने को सजाएगा भारत भूमि पुण्य भूमि भारत देश धार्मिक भारत का धर्म सबसे पुराना धर्म और वही पागलपन जैनों को है वही बौद्धों को है वही ईसाइयों को है वही मुसलमानों को है वही सिखों को है वही पारसियों को सभी को वही पागलपन है हमारा धर्म श्रेष्ठतम लेकिन सच यह है कि हमारा धर्म श्रेष्ठतम इसकी आड़ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ ये सब अहंकार की सजावटें ये नक्कासियां हैं अहंकार के चारों तरफ ये प्यारे प्यारे रंगीन पर्दे जिनमें कुरूप अहंकार को छिपाया जाता है मेरा देश महान मेरी जाति महान मेरा वर्ण महान किसी भी तरह से मैं महान इन सब की आड़ में मेरी महानता सिद्ध होनी चाहिए अगर दरिद्र भी हो तुम तो दरिद्रता भी फिर महान हो जाती दीनता भी महान हो जाती फिर तुम दरिद्र नारायण हो अगर अछूत हो तो अछूत कहने में कष्ट होता है अहंकार को तो तुम्हें महात्मा गांधी जैसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अछूत नहीं नहीं हरिजन और कैसी तृप्ति मिलती है हरिजन शब्द सुनके के कहां तो परिभाषा थी हरिजन की नरसी मेहताने का हरिजन तो तैने कहिए जब प्रीत पर आई जाने रे ये तो परिभाषा थी संतों की कि हरिजन तो उसको कहो जो दूसरे की पीड़ा को जाने जो दूसरे की पीड़ा को यू अनुभव करे जैसे अपनी पीड़ा है हरिजन तो तेने कहिए और कहा महात्मा गांधी बाबू जगजीवन राम हरिजन इन्होंने किसकी पीड़ा जानी इन्होंने कौन सी पीड़ा जानी इनमें क्या हरिजन जैसा है अछूतों को हरिजन कह देना हरिजनों के अहंकार को बल दे देना है अछूत ही कहो क्योंकि अछूत का उन्हें एहसास बना रहे तो आज नहीं कल ब्राह्मणों के जाल से मुक्त हो जाएंगे मगर उनको हरिजन कह दो तो तुमने जंजीर को आभूषण बना दिया तुमने जंजीर पर सोना और चांदी चढ़ा दी तुमने जंजीर को सौंदर्य दे दिया अब वे खुद ही जंजीर को पकड़ेंगे छोड़ना ना चाहेंगे हरिजन होने से कौन छूटना चाहेगा ये तो ब्राह्मण का पर्यायवाच हो गया ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जाने और हरिजन का अर्थ है उससे भी ऊपर जो हरी का प्यार प्यारे जाना मानना छोड़ो तुमने भला ब्रह्म को जान लिया हो लेकिन ब्रह्म तुम्हें प्रेम करता है कि नहीं सवाल यह है तुम्हारे जान लेने से ही प्रेम करेगा ये कुछ पक्का तो नहीं और ठीक ठीक जान लो तो शायद कभी भूल के भी प्रेम ना करे भाग ही खड़ा हो कि जानकार आ रहा है इससे बचो सावधान रहो हरिजन तो ब्राह्मण से भी ऊंचा शब्द है ब्राह्मण तो उसको कहते हैं ब्रह्म को जाना और हरिजन उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म ने जाना किसको तो मूचा कहोगे जाना ही नहीं माना भी प्रेम भी किया कैसा अच्छा शब्द चुन लिया गंदगी को छिपाने के भी कैसे कैसे प्यारे रास्ते लोग खोज लेते हरिजन मस्त हो गया आनंदित हो गया आह्लादित हो गया हजारों तरकीबों से आदमी ने अपने अहंकार को बचाया है आज भी बचा रहा है सब तरह से बचाता है चमड़ी का रंग अहंकार बन जाता है। अगर चमड़ी गोरी है तो श्रेष्ठ अगर चमड़ी काली है तो श्रेष्ठ नहीं काली चमड़ी वालों को भी यही ख्याल है कि चमड़ी काली है तो श्रेष्ठ चमड़ी गोरी है तो वह गोरा नहीं कहते अफ्रीका में अंग्रेज को गोरा नहीं कहते पीला कहते ये चले आ रहे पीलिया के मरीज गोरा तो कहीं कह सकते पीलिया के मरीज रक्त की कमी काला आदमी भी अपने कालेपन का गौरव मानता है गोरा आदमी अपने गोरेपन का गौरव मानता है हर देश में एक सी मूर्ता है हर जात में एक सा पागलपन है एक सी विक्षिप्तता है मगर सारी विक्षिप्तता का सूत्र एक ही धनी धन के कारण अकड़ता है कि मेरे पास इतना धन है। और गरीब इसलिए अकड़ता है कि जीसस ने कहा है धन्य है दरिद्र धन्य भागी हैं क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का होगा जो दरिद्र हैं वो प्रभु के बेटे हैं दरिद्रों को स्वर्ग मिलेगा और धनियों को नरक तो दरिद्र भी अपने चारों तरफ इश्तेहार लटका लेता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं दो दिन की मालकियत है कर लो दो दिन उछल कूंद कर लो फिर नरक में पड़ोगे और कोई बात नहीं दो दिन की तकलीफ है हम झेल लें यह तो तपस्या है ये तो सादगी है सादा जीवन उच्च विचार तो हम सादा जीवन जी रहे हैं ऊंचे विचार कर रहे हैं भूखे हैं कोई बात नहीं मगर विचार ऊंचे कर रहे हैं ऊंचे विचार यही है कि जल्दी ही आज नहीं कल स्वर्ग में पहुंचेंगे ऊंचे विचार यानी ऊपर के विचार और क्या खाक भूख में ऊंचे विचार करोगे कि कल वृक्ष के नीचे बैठेंगे और मजा मौज करेंगे अरे गुजार लो दो दिन की तकलीफ है इतने दिन तो गुजर ही गए चार दिन की तो जिंदगी ही है यूं गई यूं गई जल्दी ही कल वृक्ष मिलेगा और फिर हलवा पोड़ी फिर तो कल वृक्ष के नीचे बिछा के सैया जैसे कि विष्णु भगवान शीर सागर में बिछाए सैया शेष नाक पर लेटे हुए और लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रहे हैं ऐसे ही कल वृक्ष के नीचे लेटेंगे पैर दबाएगा कोई बांसुरी बजाएगा कोई लोरी गाएगा सब तरह का मजा करेंगे ऊंचे विचार